इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का द्वितीय कारिका विचार कर रहे थे दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्य आकाशे चयधा देहे व्यवस्थित ये कारिका के द्वारा सिद्ध किया जाता है जागृत अवस्था में ही ये तीनों अर्थात विश्व तैजस प्राज्ञ ये तीनों जागृत अवस्था में ही अनुभव होते है तो जब एक ही अवस्था में जागृत अवस्था में और जागृत अवस्था में अनुभव दृढ़ होता है इसलिए यहाँ जागृत अवस्था में ही दिखाते हैं कि तीनों अनुभव होते हैं और तीनों में रूप से अनुभव होते हैं तो इसके द्वारा सिद्ध करते हैं की जाग ये विश्व तय जो अर्थात जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में तीन बोल करके साधारणतया तो कहा जाता है वो तीनों एक ही, ही है क्योंकि जागृत में ही अनुभव होता है जागृत अनुभव दृढ़ होता है सिद्ध किया जाता है तो अगर एक ही सत्ता में ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति में विश्व तेजस्व प्राज एक है तो समि भी वही है बी समी ये इसमें भेद नहीं है ये भी सिद्ध किया गया अर्थात आत्मा का ये सिद्ध किया गया इसके द्वारा पूर्व पक्षी ने शंका किया था कि अज्ञान बोल करके कोई चीज नहीं है सिद्धांत कहता है कि अज्ञान ही संसार का बीज है जिसके चलते भेदभान होता है तो जीव अलग हो जाता है ईश्वर सृष्टा अलग हो जाता है सृष्टि जगत अलग हो जाता है ये सब अज्ञान का कार्य पूर्व पक्षी कहा ऐसा नहीं है कुछ फिर सिद्धांत का हम जिसको अज्ञान कहते हैं फिर ये क्या चीज है पूर्व पक्षी टीका में द्वितीय पंक्ति में तीन विकल्प दिया था अग्रहण को आप लोग अज्ञान कहते हैं अग्रहण का अर्थ दो नंबर टिप्पणी में क्या कहा था ज्ञान प्राग अभाव अर्थात ज्ञान होने से पहले जो अभाव है आपके पास किताब नहीं है तो आप क्यों बैठ करके वो तो रगड़ी को दे देंगे तो ज्ञान का जो प्राग भाव है ज्ञान का प्रागभाव हो ज्ञान होने से पहले जो अभाव हो उसको कहते हैं प्रागभाव। तो जो ज्ञान का प्रागभाव है उसी को ही आप अज्ञान कहते हैं अथवा तो कुछ लोग मिथ्या ज्ञान कहते हैं उसी को आप अज्ञान कहते हैं तृतीय हो गया मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार रज्जु में सर्प देखा वो हो गया मिथ्या ज्ञान सर्प का ज्ञान मिथ्या ज्ञान आगे सर्प का संस्कार हुआ उसी को ही आप लोग अज्ञान कहते हैं तीन विकल्प दिया पूर्व पक्षी अवग्रहण मिथ्या ज्ञान और उसका संस्कार इसी में से कोई एक हो आप लोग अज्ञान कहते हैं तो सिद्धांत उसका निराकरण किया ऐसा नहीं है क्योंकि अहम अज्ञान इसी प्रकार की अपरोक्ष होता है साक्षी का विषय मैं जान रहा हूँ मेरे को अज्ञान है इस प्रकार की प्रत्यक्ष होता है और ये कोई ज्ञान का प्रागभाव नहीं है जो अज्ञान का अनुभव होता है ये प्राग भाव नहीं है क्योंकि प्राग भाव प्रत्यक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय और विषय का बीच में सन्निकर्ष संबंध होना चाहिए अभाव के साथ इंद्रिय का संबंध नहीं होता है और अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होता है अनुपलब्धि कहते हैं कि अगर घट होता तो हमको दिखता किंतु दिखता नहीं तो दिखता नहीं इसलिए मानना पड़ेगा कि यहाँ घट का अभाव है जो कहें कि दिखता नहीं इसलिए घट का अभाव है ये जो दिखता नहीं ये क्या चीज है कहते हैं अनुपलब्धि ये अनुपलब्धि क्या है वेदांति कहते हैं ये अज्ञान है हमको वास्तविक अज्ञान पता चलता है घट का अज्ञान हो रहा है घट का अज्ञान हो रहा है यही प्रमाण है कि यहाँ घट नहीं घटा घटाभाव है तो घटका अज्ञान प्रमाण है घटाभाव का प्रमा के लिए घटाभाव का ज्ञान होगा तो इसको कहते अनुपलब्धि अनुपलब्धि शब्द का अर्थ ना उपलब्ध मतलब उपलब्धि का जो विरुद्ध है उपलब्धि ज्ञान उसका विरुद्ध हो गया अज्ञान सिद्धांत कहता है कि अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है और भ्रांति और उसका जो संस्कार है ये दोनों भी अज्ञान शब्द से नहीं कहा जाता है क्योंकि भ्रांति और जो उसका संस्कार है ये भाव पदार्थ है ना अभाव पदार्थ है जो हमको सर्प ज्ञान हुआ ये जो ज्ञान ज्ञान भाव पदार्थ है ना भाव पदार्थ है भाव पदार्थ है और उसका जो संस्कार होगा वो भी भाव पदार्थ है ये दोनों भाव पदार्थ है तो भाव पदार्थ का कोई एक उपादान कारण होना पड़ेगा वो कौन होगा वो ही अज्ञान है इसलिए अज्ञान ये भ्रांति ज्ञान नहीं है भ्रांति ज्ञान तो कार्य है अज्ञान उसका कारण है उपादान है और जो भ्रांति ज्ञान का संस्कार है वो तो भ्रांति ज्ञान का कार्य है अज्ञान का कार्य भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान का कार्य संस्कार इसलिए ये भ्रांति ज्ञान अथवा संस्कार इसको अज्ञान नहीं कहा जाएगा अज्ञान इनका कारण है इन भाग भाग जो भ्रांति भाव का पदार्थ भाव जो होता है इसलिए अज्ञान कोई अभाव पदार्थ नहीं है अज्ञान भी भाव पदार्थ है जगत की उत्पत्ति अज्ञान से ही होता है तो अज्ञान अभाव पदार्थ वेदांत में अज्ञान को अभाव पदार्थ नहीं कहते हैं ये भाव पदार्थ है, है। तो माया जो है अज्ञान माया मूल प्रकृति अभाव पदार्थ नहीं है ये जगत का कारण है तो वास्तविक हम जो कहते हैं कि अज्ञान ये भाव पदार्थ है और जो ज्ञान होता है भाव पदार्थ किधर चला जाएगा कुछ पदार्थ भाव पदार्थ अर्थात कुछ है कुछ है और हमको ज्ञान हो जाएगा तो वो चला जाएगा किधर तो वास्तविक अज्ञान कहते अज्ञान कुछ अलग पदार्थ नहीं है जो अधिष्ठान है वो खाली अन्य रूपों से भान होना इसी को कहते हैं कि अज्ञान के साथ मिल गया जैसे कहा जाएगा कि हमको सामने में एक लाल घट दिखता है कहते हैं लाल घट कहा से आया हम तो देखा था कि वो सफेद मिट्टी लाया था कुल अभी लाल घटो कैसे दिखेगा तो कहते हैं ये अज्ञान से होता है ये अज्ञान से कैसे हो जाएगा कहते कि कुल क्या क्या जो सफेद मिट्टी लाया था उसमें एक लाल रंग को मिला दिया जिस समय में वो उसको मिलाया लाल रंग को वो आप नहीं देखे हैं आप देखे सफेद मिट्टी लाया था अभी लाल भट्टो दिख रहा है तो ये जो लाल रंग मिलने का समय में आप देखे नहीं थे अभी जो आपको लाल घट दिख रहा है आप कहते हैं आपको कि ये लाल घट का जो उपादान होगा वो तो लाल मिट्टी ही होगा तो इसी प्रकार की ये जो जगत दिखता है उसका उपादान तो इसी प्रकार के एक पदार्थ तो होगा तो जैसे घट का उपादान तो ये लाल मिट्टी ही होगा किंतु तो लाल मिट्टी वास्तविक है क्या चीज सफेद मिट्टी के साथ लाल रंग खाली थोड़ा मिल गया इसी प्रकार के जगत का जो उपादान है वो है वास्तविक ब्रह्म किंतु उसके साथ थोड़ा रंग मिल गया क्या रंग यह मिल गया माया अज्ञान तो अज्ञान हो जाने से सफेद मिट्टी लाल रूप से दिखता है क्यों कहते हैं लाल रंग थोड़ा मिल गया अज्ञान मिल जाने से अभी हम कह देते हैं कि घोटो का उपादान तो लाल मिट्टी है किन्तु वास्तविक घट का उपादान क्या मिट्टी है वो सफेद मिट्टी ही है इसी प्रकार की जगत का उपादान वास्तविक ब्रह्म ही है किंतु हमको इस रूप से पता नहीं चलने से हम जैसे कहते हैं घट का उपादान लाल मिट्टी है इसी प्रकार यहाँ भी कहा जाएगा जगत का उपादान तो ये अज्ञान ही है अज्ञान है माया है ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है वो तो अधिष्ठानों में आश्रित तो ही है अन्य रूपों से अधिष्ठानों को दिखाता है इतना निश्चय कर लेना कि ये तो सफेद मिट्टी ही है इसी प्रकार ये तो जो सब दिख रहा है ये ब्रह्म ही है इसी प्रकार के निश्चय होना ये निश्चय कब हो जाएगा जब वासना रहित तो हो जाएगा चित्त ये संस्कार दृढ़ हो जाएगा जब तक तो चित्त में वासना रहेगा उसका भोग में प्रवृत्त कराएगा तो ये सब ब्रह्म है वो ग्रहण नहीं करवाएगा अच्छा ये तो आ, आ, आ, आ, ग्रहण प्रागभाव भाव अर्थात तो प्राग अज्ञान प्राग भाव नहीं है क्योंकि दो हेतु दे, दे दिया अपरोय होता है अज्ञान का अगर प्राग भाव होगा तो अप्रोक्ष हो नहीं होगा और प्राग भाव का अनुपलब्धि से ज्ञान होता है तो किंतु यहाँ अज्ञान तो साक्षात प्रत्यक्ष होता है साक्षी से दूसरा अज्ञान मिथ्या ज्ञान और उसका संस्कार नहीं होगा क्योंकि जो भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान का संस्कार ये भाव कार्य होते हैं उसका एक उपादान होना पड़ेगा तो वो उपादान ही अज्ञान है तो इसलिए भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान का संस्कार ये दोनों अज्ञान नहीं है उनका उपादान कारण जो है वो अज्ञान है आगे अनुमान दिया सिद्धांत देवदत्त प्रमा तनिष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी प्रमात्वात यज्ञ प्रमावत इसको महाविद्या अनुमान कहते हैं सामान्य विद्या नहीं है महाविद्या इसको हम लोग भी जो प्रथम बार सुनते थे तो बड़ा कठिन है तो तर्क संग्रह पढ़ करके पढ़ाने के बाद भी ये कठिन लगेगा किन्तु वास्तविक इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है हमको साध्य पक्ष में अलग प्रकार की घटना है दृष्टांत में अलग प्रकार की घटना है इसमें क्या रहस्य है जो साध्य कहते हैं वो एक विशिष्ट साध्य है जैसे यहाँ देखिए तन तो प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी इतने बड़ा आपका साध्य हो गया इसमें एक है तनिष्ठ दूसरा है प्रमा प्रागभाव, तीसरा है अतिरिक्त आगे अनादि प्रध्वंसिनी सामान्य है ये दोनों में जाएगा मतलब आपको दृष्टांतों में भी जाएगा पक्ष में भी जाएगा अनादि प्रध्वंसिनी अतिरिक्त अनादि प्रध्वसिनी ये अंश पक्ष में भी घटेगा और दृष्टान्त में भी घटेगा बाकी जो दे दिया तनिष्ठ और प्रमा प्रागभाव ये दोनों को लेकर के अलग अलग हो जाता है इसमें प्रमा प्रागभाव को कहते हैं विशेष्य और तनिष्ठ को कहेंगे विशेषण अभी विशेषण विशेष्य मिलकर के क्या कहा जाएगा विशिष्ट और आगे है अतिरिक्त तो विशिष्ट अतिरिक्त हमको यहां तक हो गया अतिरिक्त के आगे जो है अनादि प्रध्वसिनी ये समान है दोनों में जाएगा अतिरिक्त का सब, सब आ, का अर्थ होता है भिन्न भिन्न अर्थात तो अभाव अर्थात तो विशिष्ट का अभाव जैसे कहा जाएगा कि पीतांबर का मतलब ठीक है सीताम्बर नहीं कहकर के हम कहेंगे कि नीलोत्पलो अभाव नीलोत्पलो अभाव का हम एक सफेद मतलब श्वेत उत्पल रखेंगे नीलोत्पलो का अभाव हो गया तो यहाँ अभी उत्पल है नहीं है नीलोत्पलों में विशेष क्या है उत्पल और विशेषण नील अभी हम कहते हैं कि हम श्वेत उत्पल रखे हैं और कहते हैं नीलोत्पल का अभाव हो गया अभी विशेषण का अभाव हुआ ना विशेष्य का अभाव हुआ विशेषण का क्योंकि नीलोत्पल में विशेषण क्या है नील नील का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव हो गया नीलोत्पल नहीं रहा उत्पल तो है किंतु नील नहीं रहा तो विशिष्ट का अभाव विशेषण का अभाव से हो सकता है जैसे अभी नील नहीं रहा उत्पल तो है फिर भी हम कहते हैं नीलोत्पलन नहीं है अभी हम एक नील वस्त्र रख देंगे नीलोत्पलों का अभाव हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा नीलो नहीं है क्या है किंतु उत्पल नहीं है तो विशेष्य नहीं रहने पर विशिष्ट नहीं रहेगा और हम अभी नील भी नहीं रखेंगे उत्पल भी नहीं रखेंगे सफेद वस्त्र रख देंगे तब तो नीलोत्पल रहेगा तभी विशेष्य नहीं है ना विशेषण नहीं है दोनों ही नहीं है विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से मिल सकता है विशेषण का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव हो जाएगा विशेष्य का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव हो जाएगा और उभय का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव हो जाएगा तो तीन प्रकार से अभाव हो सकता है ये सब तत्संग्रह में आएगा अभी यहाँ हैं कि यहाँ तनिष्ठ ये हुआ विशेषण और प्रमा प्राग अभाव ये हुआ विशेष्यनिष्ठ तत्पद से किसको लेते हैं देवदत्त को अभी देवदत्त ये हो गया विशेषण और प्रमा प्राग भाव ये हो गया विशेष्यब हम दृष्टांत तो में जाएंगे यज्ञदत्त प्रमा तो, प्रमा तो, तो प्रमा प्राग भाव अर्थात देवदत्त निष्ठ प्रमा प्राग भाव से अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसि दे देवदत्त अभी देवदत्त निष्ठ प्रमा प्रागभाव अभीदत्त निष्ठ प्रमा प्राग भाव यज्ञ दत्त में देवदत्त निष्ठ प्रमा अभी यज्ञ दत्त में प्रमा होने से पहले प्रमा प्राग भाव है जब तक यज्ञ को ज्ञान नहीं हुआ प्रमा अर्थात ज्ञान जब तक देव यज्ञ को ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसमें प्रमा प्रागभाव है अच्छा वो देवदत्त निष्ठ प्रमा प्रागभाव है क्या नहीं नही है तो देवदत्त निष्ठ से अतिरिक्त है वो प्रमा प्राग भाव तो जो अतिरिक्त है उसको हम देवदत्त अनिष्ठ के साथ जोड़ देंगे अतिरिक्त का अर्थ अभाव अभाव को विशेषण के साथ जोड़ देंगे यहाँ विशेषण कौन है तनिष्ठ तत्पद से निश्ट। निश्ट। देवदत्त तो देवदत्त निष्ठ को हम अतिरिक्त के साथ जोड़ देंगे देवदत्त निष्ठ से अतिरिक्त एक प्रमापराग भाव प्रमापराग भाव तो है यज्ञदत्त में किंतु देवदत्त निष्ठ प्रमापराग नहीं है ये जो अतिरिक्त है अभाव शब्द है उसको विशेषण के साथ जोड़ देंगे तो होने से देवदत्त अतिरिक्त देवदत्त में जो परमापराव उससे अतिरिक्त तो अतिरिक्त का अन्वय हम अभी विशेषण के साथ कर रहे हैं ना विशेष्य के साथ कर रहे हैं विशेषण के साथ करेंगे जब दृष्टान्त में जाते हैं तो विशेषण के साथ अतिरिक्त को जोड़ दिया अतिरिक्त अर्थात अभाव विशिष्टा भाव को हम विशेषण अभाव दिखा करके विशिष्टा भाव दृष्टांत में दिखा दिए ये हुआ तो यज्ञदत्त दत्त प्रमा में तो ये देवदत्त से अतिरिक्त एक प्रमा प्राग अभाव को नाश करने वाला है ये हुआ विशिष्ट अभाव विशिष्ट का अभाव विशिष्ट का अभाव क्योंकि विशेषण विशेष मिल करके विशिष्ट हुए आगे अतिरिक्त अतिरिक्त का अर्थात अभाव विशिष्ट का अभाव हमको दिखाना है तो विशिष्ट का अभाव दिखाने के लिए हम अभाव को विशेषण के साथ जोड़ सकते हैं अभाव को विशेष्य के साथ जोड़ सकते हैं जब दृष्टांत में जाएंगे तो विशेषण के साथ अभाव को जोड़ देंगे यहाँ अभाव वाचक को शब्द कौन है अतिरिक्त उसको जोड़ेंगे देवदत्त के साथ जो क्रमा प्रागभाव है विशेष्य है किंतु वो से अतिरिक्त है तो विशेषण के साथ अतिरिक्त को जोड़ दिए होने से हमको दृष्टांत तो में साध्य का सिद्धि हुआ क्योंकि देवदत्त निष्ठ जो प्रमापराग भाव हो उसे अतिरिक्त प्रमापराग भाव है अर्थात देवदत्त निष्ठ अतिरिक्त प्रमापराग भाव वो यज्ञदत्त का प्रमापराग भाव है तो उसको नाश करेगा यज्ञदत्त प्रमा और जो पक्ष्य में जाएंगे पक्ष्य हो गया देवदत्त प्रमा वहां देवदत्त जो देवदत्त में रहने वाला कोई पदार्थ वो देवदत्त निष्ठ से अतिरिक्त हो जाएगा क्या वो तो देवदत्त में रहने वाला है तो देवदत्त निष्ठ से अतिरिक्त अभी नहीं हो पाएगा इसलिए प्रमा प्राग भाव से अतिरिक्त होगा तो विशेष्य के साथ अभाव को जोड़ देंगे देवदत्त निष्ठ है देवदत्त में तो रहेगा किंतु प्रमा प्राग भाव से अतिरिक्त अर्थात ज्ञान प्राग भाव से अतिरिक्त तो ज्ञान प्रागभाव से अतिरिक्त क्या होगा कहेंगे वही अज्ञान है तो जब पक्ष में जाएंगे तो विशेष्य के साथ अभाव को जोड़ेंगे और जब दृष्टांत में जाएंगे तो विशेषण के साथ जोड़ेंगे तो ये महाविद्या अनुमान इस प्रकार महाविद्या अनुमान में साध्य सर्वदा एक विशिष्ट का अभाव होगा और उसको हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं पक्ष में एक प्रकार की और दृष्टांत में अलग प्रकार की सर्वदा ऐसा नहीं कि पक्ष में जब जाएंगे तो विशेष्य के साथ जुड़ेंगे ऐसा नहीं है वो कहां किस प्रकार की जोड़ेगा साध्य सर्वदा के विशिष्ट का अभाव होगा अच्छा तो ये सब मतलब नेट में सुनने वाले जो लोग हैं ये लोग जो आप सुनते हैं ये थोड़ा पहले पहले नया लगेगा तो कोई भी चीज हम दो चार बार सुनने से फिर हो जाता है और सुनने से संस्कार होता है ये संस्कार जब पड़ेगा सांसारिक संस्कार धीरे धीरे हटाएगा जैसे सांसारिक विषय में हमको कितना ज्यादा संस्कार है फटाफट हम समझ जाते हैं ये होने से ये हो जाएगा वो होने से वो हो, हो जाएगा तो जैसे हमारा बुद्धि उसमें चलता है धीरे धीरे जब शास्त्रों में ये सब बुद्धि चलेगा तब तो धीरे धीरे हमारा सांसारिक संस्कार हट जाएगा ठीक है इसको दे दिए हैं चार नंबर टिप्पणी आप लोगों के थोड़ा थोड़ा कठिन हो सकता है कोई आवश्यक नहीं है हम इसको समझा दिया तो महाविद्या अनुमान उसको कहेंगे जहा की सर्वदा साधे एक विशिष्ट का अभाव होगा और दृष्टांत में विशेषण के अथवा विशेष के साथ अभाव जोड़ेंगे पक्ष में विशेषण अथवा विशेष किसी दोनों में से एक एक करके ये घटाएंगे इसको में तो के साथ सर्वदा नहीं है कहीं पक्ष में विशेषण के साथ जा सकता है विशिष्ट अभाव उनको दिखाना है तो दोनों में से कोई एक होगा ये सब जो बृहद में इसका बहुल व्यवहार होता है तो जहाँ अधिक तर्क व्यवहार होता है वहाँ ये सब व्यवहार करते हैं नच्या, नच्या, तद अभाव सम्यक ज्ञान अर्थवत्व तद अभाव अगर अज्ञान बोल करके कोई पदार्थ नहीं रहेगा ये सम्यक ज्ञान क्या करेगा किसको हटाएगा तो अज्ञान नहीं है तो सम्य ज्ञान किसको हटाएगा पूर्व पक्षी द्वितीय पंक्ति में कहा था अज्ञान का अर्थ तीन है क्या क्या है और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संस्कार अभी सिद्धांत कह रहा है कि अगर अज्ञान और कुछ चीज नहीं रहेगा ज्ञान क्या करेगा किसको हटाएगा पूर्व पक्षी कहेगा वो तीनों में से कोई एक को हटाएगा तब अज्ञान का अर्थ वो हो जाएगा ऐसा आप नहीं कह पाएंगे कि ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि ज्ञान अज्ञान को हटाता है अज्ञान अगर कोई पदार्थ नहीं रहेगा तो सिद्धांत कहता है कि ज्ञान व्यर्थ पूर्व पक्षी कहेगा क्यों व्यर्थ होगा ज्ञान ये तीनों में से कुछ एक को हटाएगा हटा करके वो सार्थक हो जाएगा सिद्धांत यह भी कहेगा कि ज्ञान ये तीनों को नहीं हटा पाएगा इसलिए वो तीनों अज्ञान नहीं होंगे और एक कुछ पदार्थ चाहिए जिसको ज्ञान हटाएगा ये ये तर्क स्पष्ट हुआ यहाँ तक तो? तो कहता था सिद्धांत कहता है कि अज्ञान एक पदार्थ मानना पड़ेगा जिसको ज्ञान हटाएगा तभी तो ज्ञान सार्थक होगा अगर ज्ञान किसी चीज को नहीं हटाएगा ज्ञान का क्या आवश्यकता है जगत में ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहेगा तो ज्ञान जिसको हटाएगा वही अज्ञान है पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान ये तीनों में से कोई एक होटा को हटाएगा हटाने से जिसको हटाएगा उसी को अज्ञान कह देंगे सिद्धांत कहता है कि ये तीनों ही अज्ञान नहीं है पहले एक तर्क दे दिया था क्योंकि अग्रहण का अर्थ तो ज्ञान प्राग भाव ये अज्ञान नहीं है क्योंकि उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है और वो अनुपलब्धि से जाना जाता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है और बाकी दो जो मिथ्या ज्ञान और उसका संस्कार ये दोनों अज्ञान नहीं होंगे क्योंकि ये तो अज्ञान का कार्य है ये भाव पदार्थ है उनका एक उपादान कारण रहना पड़ेगा और वो अज्ञान होगा ऐसे कहा था एक बार सिद्धांत उसका निराकरण किया था अभी दूसरे बार फिर निराकरण कर रहे हैं ज्ञान को पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांत कहेगा कि वो नहीं होगा पूर्व पक्षी कहेगा कि ज्ञान ज्ञान भाव को हटाएगा हटा करके चरितार्थ हो जाएगा इसलिए ज्ञान भाव ही अज्ञान है ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांत कहेगा ज्ञान ज्ञान प्ररागभाव को नहीं हटाएगा आगे तर्क देगा फिर पूर्व पक्षी कहेगा की नहीं अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान और ज्ञान मिथ्या ज्ञान को हटाएगा तो जा, जा जैसे रज्जु ज्ञान हो गया तो ये ज्ञान हुआ ये मिथ्या ज्ञान सर्व ज्ञान सर्व ज्ञान को हटाएगा सिद्धांति कहेगा कि रज्जु ज्ञान सर्व ज्ञान को नहीं हटाएगा इसलिए सर्व ज्ञान ये अज्ञान नहीं होगा और दूसरा होगा कि पूर्व पक्षी कहेगा कि जो ज्ञान होगा वो मिथ्या ज्ञान का संस्कार को हटाएगा सिद्धांति कहेगा कि ज्ञान मिथ्या ज्ञान का संस्कार को नहीं हटाएगा नहीं हटाने से जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान का संस्कार वो भी अज्ञान नहीं होगा तो इसलिए ये तीनों अज्ञान नहीं होंगे इसे अतिरिक्त तो अज्ञान मानना पड़ेगा ये सिद्धांति करेगा अभी एक एक करके बता रहे हैं जो सुफेदा रंग का देखा था ज्ञान तो का अर्थात जो रंग सफेद मिट्टी ब्रह्म उसके साथ रंग और साथ ये अज्ञान मिल गया ये जिसमें मिलता है तो पता नहीं चलता वो विचार मतलब इसके इस परिप्रेक्ष्य में उसका ये नहीं है अभी यहां कहते हैं कि ये तीनों को हटाएगा नहीं ज्ञान अगर ज्ञान ये तीनों को हटाता तब तो इसको अज्ञान कहते हैं न Miyazaki, someango, तो तद अभाव है सम्यक ज्ञान अर्थवत्म अज्ञान बोलकर के पदार्थ नहीं रहेगा तो सम्य ज्ञान व्यर्थ होगा पूर्व पक्षी कहेगा ये तीनों को हटाएगा सिद्धांति एक एक निराकरण कर रहे हैं तो पहले मिथ्या ज्ञान को निराकरण कर रहे है तो मिथ्या ज्ञान अज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान मिथ्या ज्ञान को नहीं हटाएगा मिथ्या ज्ञान को अगर हटाएगा नहीं तो मिथ्या ज्ञान हटेगा कैसे तो सिद्धांत कह रहे हैं यहाँ पूर्व पक्षी है नयायिका नया एक लोग मानते हैं विभू विशेष गुणानाम नाम स्व उत्तर क्षण गुण नाश्य विभू पदार्थ में जो विशेष गुण होते हैं वो अपने उत्तरक्षण में जो गुण आएगा उसके द्वारा स्वतः नाश हो जाएगा विभू कौन है जैसे आकाश विभू है आत्मा विभू है विभू अर्थात सर्वत्र रहने वाले तो ये नया लोग ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा मानते हैं आत्मा में, आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो उत्तर क्षण में और कुछ अगर उत्पन्न होगा और कोई दूसरा ज्ञान आएगा इच्छा आएगा प्रयत्न आएगा राग द्वेष इत्यादि कुछ भी होगा तो ये पूर्व क्षीण ज्ञान को नाश कर देगा और तीसरा है कि नैया का ये नियम है कि जो ज्ञान है वो तृतीय क्षण में स्वतः नाश हो जाएगा हमको घट ज्ञान हुआ प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण में घट ज्ञान रहेगा तृतीय क्षण में वो अपने आप नाश हो जाएगा ये तो पता चलता है जब हम ध्यान करते हैं अब किसी एक चीज के ऊपर ध्यान करिए देखेंगे वो पहले तो दृढ़ रहेगा अगला क्षण में और थोड़ा शिथिल हो जाएगा आगे क्षण में जाएगा फिर दोबारा आ सकता है ये तो स्पष्ट दिखता है नया एक कहते हैं तृतीय क्षण ध्वंस प्रति अर्थात तृतीय क्षण में वो नाश हो जाएगा जो भ्रांति ज्ञान हुआ सर्प ज्ञान हुआ उसको ज्ञान और नाश करने का अवश्य नहीं है वो तो स्वतः ही अपने आप नाश हो जाएगा तो उसको जो स्वतः नाश होने वाला है उसको नाश करके जैसे कहते हैं ना बालक होते हैं ये जो कभी बरसात के समय में जो ये बुदबुदा होते हैं जल में उसको लेकर के उस पीट पीट के नाश करते तो क्यों कहते हैं वो बालक है तो इसी प्रकार अर्थात वो बुद्ध बुद्धों को नाश करने का कोई कारण नहीं हो तो स्वतः ही नाश हो जाएगा इसी प्रकार की इनका ज्ञान दृष्टांत तो दे दिया तो इसी प्रकार की ये जो ज्ञान है वो तृतीय क्षण में स्वतः नाश होने वाले हैं तो उसके लिए ज्ञान मानने का क्या जरूरत है भ्रम ज्ञान तो स्वतः ही नाश होगा तृतीय क्षण में उसको कहते हैं क्षणिकत्व भ्रांतर क्षणिक अर्थात तीन क्षण को मानते हैं तृतीय क्षण में ध्वस होगा ये हो गया नयायिक का क्षणिक क्षणिकत्व भ्रांत भ्रांति भ्रांत है ज्ञान का क्षणिकत्व षष्टि हटाने से भ्रांति क्षणिक भ्रांति क्षणिक होने से तद अनिवर्तित्व तेन अनिवर्तित्व तेन होता प्रमा प्रमा के द्वारा वो निवर्त्य नहीं है वो तो सो तो हो जाएगा तद अनिवर्त्यवात तो इसलिए भ्रांति ज्ञान अज्ञान नहीं होगा क्योंकि प्रमा उसको निवृत्त नहीं कराएगा वो तो स्वतः निवृत्त हो जाएगा क्यों क्षणिक है अपने आप नाश हो जाएगा क्षणिक भ्रांत है तद तो तो प्रमा प्रमा अनिवृत्त प्रमा के द्वारा वो निवृत्त नहीं होगा ठीक है भ्रांति ज्ञान को तो प्रमा निवृत्त नहीं करेगा किन्तु भ्रांति ज्ञान का जो संस्कार होगा उसको प्रमाण निवृत्त कराएगा ये कहेंगे सिद्धांति कहता है की तत्संस्कार से तत्सकार कहने से तत्पद से भ्रांति भ्रांति का जो संस्कार होता है तत्संस्कार सती अप्य ज्ञान है कुछ अनुवृत्ति दर्शनार्थ रज्जु में सर्प दे करके भयान्वित हो करके चला गया बाद में आकर के देखा ये सर्प नहीं है रज्जु है तो फिर भी कभी उसका भ्रांति हो जा सकती है नहीं हो सकती है हो सकता है तो इसी को कहते हैं सती अपनी सम्यक ज्ञान है रज्जु का सम्य ज्ञान हो गया तो भी कुचित अनुवृत्ति दर्शनाथ तो कभी अनुवृत्ति हो जाती है इसलिए कहते हैं जीवन मुक्त में भी पूर्व संस्कार का अनुवृत्ति कभी दिख जाती है तो होने से ये संस्कार को प्रमा हटाया क्या नहीं, नहीं हटाया कभी रह जाता है सर्वदा रहेगा ऐसा बात नहीं कहीं रह गया कहीं रह गया तो फिर प्रमा उसको हटाया नहीं संस्कार से चतीम्य ज्ञान है क्वित अनुवृत्ति दर्शनाथ इसलिए जो प्रमा हुआ ये भ्रांति का संस्कार को नहीं हटाया तो भ्रांति का संस्कार को तो फिर अज्ञान कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा क्योंकि ज्ञान उसको हटाया नहीं तृतीय कहेंगे ठीक है मिथ्या ज्ञान अज्ञान नहीं है मिथ्या ज्ञान का संस्कार ये दोनों अज्ञान नहीं है क्यूँ क्योंकि ज्ञान उनको हटाया नहीं निवृत्त नहीं तो किया बाकी एक रह गया अग्रहण ओग्रहन का क्या अर्थ है ज्ञानो ज्ञान प्रागभाव प्राग अज्ञान तो ऐ ज्ञान ये ज्ञानो प्राग भाव को तो हटाएगा इसलिए अज्ञान का अर्थ अग्रहण कहेंगे। ऐसे पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांत कहता है कि प्रागभाव को कार्य नहीं हटाता है यहाँ कार्य हो गया प्रमाण और प्रमा का जो प्राग भाव है उसको प्रमाण नहीं हटाता है तो ये दार्ष्टान्तिक है इसको समझने के लिए हम घट और घट प्रागभाव दृष्टांत से पहले समझेंगे पूर्व पक्षी कहता है कि प्रमा होने से प्रमा प्राग भाव नाश हो जाएगा अर्थात तो घट होने से घट प्राग भाव नाश होगा ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं अभी मान लीजिए कि घट है घट प्रागभाव है तो जब घट प्रागभाव है फिर घट रहेगा नई कहेगा घट नहीं है अभी मान लीजिए कि प्रथम क्षण घट उत्पन्न हो गया अभी घट घट प्रागभाव को नाश करेगा तो नाशक क को कौन होगा घट और नाश्य कौन होगा घट प्रागभाव जो नाशक होगा उसको पहले रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा क्योंकि जो कारण होगा वो पहले रहेगा जो जनक होगा वो पहले रहेगा जो जन्य होगा पिता पहले रहेगा पुत्र बाद में आएगा अभी यहाँ नाशक होगा घट और नाश्य हो जाएगा तो इसलिए घट को पहले रहना पड़ेगा और द्वितीय क्षण में जाकर के घट प्रागभाव को नाश करेगा अर्थात पहले था घट प्राग भाव प्रथम क्षण में घट उत्पन्न हो गया घट उत्पन्न क्षण प्रथम क्षण में होने से द्वितीय क्षण में घट घट प्रागभाव प्राग को नाश करेगा ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि घट होगा नाशक प्राग भाव को नाश करेगा तो पहले हो अभी तो, तो नाश करेगा प्रथम क्षण में घट उत्पन्न होगा द्वितीय क्षण में घट प्राग, तो में प्राग को नाश करेगा तभी तो प्रथम क्षण में घट प्राग रहेगा किधर जाएगा कब नाश होगा घट प्रागभाव का द्वितीय क्षण में तो प्रथम क्षण में जब घट उत्पन्न हुआ उस समय में घट प्रागभव को रहना पड़ेगा क्योंकि द्वितीय क्षण में नाश करेगा तो जिस समय में प्रथम क्षण में घट उत्पन्न हुआ उस क्षण में घट प्रागभव भी रहेगा ये सिद्ध होगा क्योंकि द्वितीय क्षण में नाश करेगा क्योंकि जिस समय में उत्पन्न होगा उसी समय में नाश कर देगा नहीं कर पाएगा क्योंकि नाशक को आप मानते हैं तो अगर आप इस प्रकार की मानेंगे कि घट घट प्रागुर्व का नाशक होगा तब तो एक क्षण के लिए घट भी रहेगा और घट तो तो का प्रागुर्व भी रहेगा ये दोनों को रहना पड़ेगा अभी इससे क्या हानि होगा देखिए जब हम कहते हैं कि दो कपाल था दंड चक्र था कुलाल था बाकी जो जो सब जल इत्यादि सब था अभी सब पदार्थ होने पर प्रथम क्षण में घट बन गया बन सब पदार्थ कारण कलाप कारण सामग्री सब होने से प्रथम क्षण में घट बन गया अभी नया एक लोग कहते घटा बन गया तो आगे और घटा नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा वो लोग कहते हैं कि देखिए जो प्रथम क्षण में घट बन गया अभी दो कपाल है नहीं है घट में कुल है कुलाल है अभी प्रथम क्षण में है, दंड चक्र जल सब है ईश्वर इच्छा वो जो जितने सारे सामान्य कारण वो विद्यमान है घट क्यों नहीं होगा और एक सारे कारण उपलब्ध है जैसे पूर्व क्षण में सारे कारण होने पर प्रथम क्षण में घट उत्पन्न हो गया अभी सारे चीज विद्यमान है कपाल भी है पपालो नाश नहीं हुए कपाल है कपाल संयोग है दंड चक्र कूलाल सब है क्यों घट उत्पन्न नहीं होगा कहते एक कारण नहीं रहा क्या नहीं रहा कहते घट प्रागभाव वह नहीं रहा घट प्रागभाव घट के प्रति कारण है क्योंकि जो नौ साधारण कारण कहते हैं उसमें घट प्रागभाव है वो लोग कहते हैं कि घट प्रागभाव नहीं रहा घट प्राग भाव नहीं रहने से और घट उत्पन्न नहीं हो पाएगा क्योंकि कारण में एक घट गया कौन सा घट गया प्रागभाव घट प्राग गया इसलिए दूसरा घट और नहीं हो पाता है तो जिस क्षण में घट उत्पन्न हो गया उस क्षण में घट प्रागभाव नहीं रहने से दूसरा घट की उत्पन्न नहीं होती है ये बात स्पष्ट है और भी आप यहाँ कह रहे हैं कि घट घट प्रागभाव को नाश करेगा अगर आप ऐसा कहेंगे तो मानना पड़ेगा प्रथम क्षण में घट रहा और घट प्रागभाव भी रहा घट तो परागभाव अगर रहा कोई कारण का कमी हुआ तो फिर और घट बनना चाहिए तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि प्रथम क्षण में ही घट प्रागभाव नाश होता है द्वितीय क्षण में नहीं उसी क्षण में नाश होगा नहीं तो अगर रह जाएगा तो फिर घट उत्पन्न हो जाएगा तो इसलिए घट घट परागभाव को नाश करता है ऐसा आप नहीं कह पाएंगे अगर घट घट प्रागभाव को नाश करेगा तो दोनों एक साथ रहेंगे तो कारण कलाप विद्यमान होने पर दूसरा घट दूसरा घट मतलब वही घट दूबर उत्पन्न हो जाएगा ये दोष आएगा इसलिए क्या मानना पड़ेगा घट ही घट प्रागुभाव का नाश जो घट है वही घट प्रागुभाव का नाश ऐसा नहीं कि घट होने के बाद घटपरागभाव का नाश होगा ये नहीं घट ही घटपरागभाव का नाश अर्थात तो प्रकाश ही अंधकार नाश है प्रकाश होने से अंधकार नाश होगा ऐसा नहीं है प्रकाश ही अंधकार नाश अर्थात तो घट ही घट प्राग भाव नाश तो होने से घटो ही अगर घटपराग भाव नाश हुआ तो प्रमा भी प्रमा प्राग भाव नाश ऐसा नहीं कि प्रमा प्रमा प्राग भाव को नाश करेगा घटो घट प्राग भाव को नाश करेगा ऐसा नहीं है तो प्रमा ही प्रमा प्राग भाव का नाश हुआ इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि प्रमा प्रमा प्राग भाव को नाश करेगा ऐसा नहीं है तो इसलिए आप प्रागभाव को नाश करके प्रमा चरितार्थ होगा सार्थक होगा ऐसा नहीं कह पाएंगे तो मानना पड़ेगा और कोई एक पदार्थ है प्राग भाव से अतिरिक्त तो और कोई पदार्थ है जिसको प्रमा नाश करेगा वही है अज्ञान क्योंकि प्रमा प्राग भाव का नाशक प्रमा नहीं है तो और कुछ का नाशक बनेगा वो क्या है कहेंगे वही है अज्ञान तो यही मानना पड़ेगा इस तर्क से सिद्धांतिक सिद्धांत मतलब करते हैं एक लोग भी ऐसे वहाँ मानते हैं सिद्धांत ये न्यायिक लोग वहाँ के दो पक्ष होते हैं किंतु उनका जो मुख्य पक्ष नब्बे न्यायिक लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि घटो ही घट प्रागुभाव का नाश है अर्थात कार्य ही प्रागुभाव का नाश है ऐसा नहीं कि कार्य होने के बाद प्रागुभाव नाश होगा ऐसा नहीं क्योंकि तर्क से घटेगा नहीं फिर दोबारा कार्य उत्पत्ति की आपत्ति आ जाएगी इसलिए वो लोग मानते हैं सिद्धांत मतलब ये उनका नवे न्याय सिद्धांत यीशु को कहता है न्याय का दो ग्रष्टि में एक प्राचीन एक नब्बे वाले है नब्बे वाले ये बात को मानते हैं कार्य ही प्रागुभाव का नाश रूप है नहीं कि कार्य प्रागुभाव का नाश करेगा बाद में ये नहीं प्रागुभाव का, प्राग का नाश ही कार्य है मतलब तो दोनों एक ही चीज है अच्छा टीका में न च्रहण से तिवर्तियम ये वाक्य का आधार से है दर्शनाथ दिया ना दर्शनाथ का अनुत कुछ अनुवृत्ति दर्शनाथ आगे है न च्रहण से तन निवृत्यम प्रमा निवर्त्य है अग्रहण का अर्थ तो प्रमा प्राग प्रमा भाव प्रमा प्राग भाव निवर्त्य है ऐसा नहीं है क्योंकि ज्ञान से ज्ञान निवृत्ति ज्ञान प्रमा प्रमा प्रमा प्रागभाव का निवृत्ति रूप ही है प्रमा क्या है कहते तो हैं प्रमा प्राग का निवृत्ति अर्थात तो जो प्रमा प्राग की निवृत्ति है वही है प्रमा तो प्रमा प्रमा प्राग, प्राग का निवर्तक नहीं है निवृत्ति ही है अर्थात तो जो हटना वही है तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ तो प्रमा प्रमा प्राग का निवर्तक नहीं है तो और कोई एक पदार्थ होगा जिसको प्रमा निवृत्त कराएगा वो कौन है वही अज्ञान होगा तो अर्थ अर्थ अतो ज्ञानदाह्यम संसार बीजभूतम अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम ज्ञान अर्थ अर्थवत्वाय आस्थेय अतः इसलिए ज्ञानदा समाज कैसे कहेंगे ज्ञानेन न ज्ञान के द्वारा नाश योग्य कौन है संसार बीज संसार का बीज है वो कौन है अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम अनादि है अनिर्वाच्य है अज्ञान है अनिर्वाच्य अर्थात वो सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है अज्ञानम ज्ञान से अर्थवत्वाय आस्थेयम ज्ञान को सार्थक करने के लिए अज्ञान को मानना पड़ेगा सिद्धांत कहते हैं अन्यथा तद तो अनर्थ के प्रसंगात इत्यर्थ अगर अज्ञान को नहीं मानेंगे तो ज्ञान अनर्थक होगा अनर्थ के प्रसंगात ज्ञान से के प्रसंगात तो ये दोष आएगा इसलिए अज्ञान पदार्थों को मानना पड़ेगा आगे है? अच्छा ना ये अज्ञान अविद्या मूला ज्ञान मूला ज्ञान में खाली और मूल हो कि मिला देंगे मूल प्रकृति माया ऐसे पर्यावाचक शब्द है ठीक है तो, अज्ञान अर्थात ज्ञान का अभाव विद्या विद्या का अभाव शब्द का अर्थ ये पंक्ति नहीं है विद्या शब्द का अर्थ वृत्ति ब्रह्म विद्या का अर्थ ब्र्माकार वृत्ति वही ज्ञान है जो ज्ञान कहते हैं घट ज्ञान घट ज्ञान क्या है घटाकार वृत्ति वही है घट विद्या शुद्ध से ब्रह्मणो वाक्य प्रकरण विवक्षितो अभाव फलित आह शुद्ध तो ब्रह्म यहाँ विवक्षित नहीं है क्योंकि विचार आरंभ हुआ था पूर्व पक्षी कहा था ये तो शुद्ध ब्रह्म को कहा जाता है सिद्धांत कहाता था, था कि शुद्ध ब्रह्म नहीं सदैव सौम्य एकदम अग्र आशीत वो वाक्य के द्वारा तो प्राण बंधन ही सौम्य मन वो सब वाक्य के द्वारा ये तो माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर को ही कहा गया था शुद्ध ब्रह्म यहाँ वाक्य अथवा प्रकरण वाक्य हो गया प्राणबंधन ही सौम्य मन सदैव सौम्य इदम अग्र प्रकरण हो गया छांद के का तत्व प्रकरण ष्ट अध्याय तो, तो वहाँ विवक्षित तो उस प्रकरण में वो वाक्यों के द्वारा शुद्ध ब्रह्म को नहीं कहा गया तो इसे फलित क्या लाभ हुआ भाष्य में तस्मात्जत्वभ्युपगमे नतः प्राण्यपदेश सर्व सर्वश्रुति कारण तो व्यपदेश तस्मा स बीजत्व अभ्युपगम ब्रीज है अज्ञान हो गया माया माया अविद्या तो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म वहाँ कथन नहीं किया गया है अभी तो सबीज ब्रह्म बीजेन सह इसका अभ्युपगम स्वीकारे न स्वीकार किया गया है होने से सत प्राण व्यपदेश तो जो प्राण है प्राण अर्थात तो जो सुसुप्ति अवस्था वाला है सुसुप्ति अवस्था में उपाधि हो गया प्राण और उपहित तो हो जाएगा प्राज्ञा इसी प्रकार की समष्टि में उपाधि हो जाएगा माया उपहित तो हो जाएगा ईश्वर अव्याकृत तो इसलिए सब बीज को ही प्राण शब्द से कहा गया जो कि अव्याकृत शब्द से कहा गया कहा सर्व सु सारे श्रुति में और वो कारण होता है ईश्वर ही जगत का कारण होता है शुद्ध ब्रह्म नहीं कारण का तो व्यपदेश में ब्रह्मण सबल प्राकरणिकक्ये तस्शब्दात प्राणशब्द्यात विषय भाव ब्रह्मण चित्रित चित्रित अर्थ माया विशिष्ट किसी दूसरा मिलने से फिर चित्र हो गया तो माया वही प्राकरणिक प्रकरण मसी अस्तित्व प्रकरण में विचार किया जाता है माया विशिष्ट ब्रह्म का ईश्वर का प्राण वाक्यपी वाक्य में भी तस्मि तस्मिन दशा बल है वही अर्थात तो माया अग्या विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट में प्राण शब्दा अज्ञान विशिष्ट में ही प्राण शब्द प्रयोग किया गया है होने से युक्त प्राणशब्द्यात विषय प्राणशब्द्यात विषय बहुग्रीह प्राणशब अव्याकृत विषय अव्या यद को ही विषय करता है अव्याकृत अर्थ माया विशिष्ट इति भाव अच्छा आगे य तो अनादिर्वाच्य अज्ञान सबल से कारणत्व ब्रह्मणो विवक्ष्यत क्योंकि अनादि अनादिवाच्य अज्ञान सवल जो ब्रह्म है अनादि अनादिर्वाच्य अज्ञान है इससे सबल सवल विशिष्ट चित्रित हो गया जो ब्रह्म उसी का ही कारण ब्रह्मणो विवक्ष्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्य ब्राह्मणों कारण तुम विवक्षित शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं होता है सही तो है। अर्थात हम जब शुद्ध रहते हैं हम कारण नहीं बनते जैसे ही अविद्या विशिष्ट हुआ बुद्धि चलना आरंभ हुआ बुद्धि चला तो फिर जगत दिखने लगेगा तो बुद्धि जितना जितना अविद्याश होगा जितना जितना अज्ञान नाश होगा उतना उतना, उतना बुद्धि चलना घट जाएगा उतना उतना समाधि रहेगा शुद्ध ब्रह्म स्थिति आज यहाँ तक पूर्णमद पूर्णमितद पूर्णमु्यसे पू्य